मां की बातें श्री प्रफुल्ल कुमार गांगुली सन 1916 सौ ईस्वी में मठ में दुर्गा पूजा थी श्री श्री सप्तमी पूजा के दिन दोपहर से ही मठ में आकर उत्तरी ओर के उद्यान भवन में रह रही थी अष्टमी के दिन सुबह आठ नौ बजे वे मठ और प्रतिमा दर्शन के लिए आई हैं घर के पास हाल में भक्त लोग और साधु ब्रह्मचारीगण बहुत सारी सब्जियाँ काट रहे थे यह देखकर कर माँ ने कहा लड़के तो सब्जी अच्छी काट ले रहे हैं जगदानंद जी ने कहा मुख्य उद्देश्य तो ब्रह्ममयी को प्रसन्न करना है चाहे वह साधन भजन करके हो या सब्जी काट करके हो उस दिन बहुत लोगों ने माँ को प्रणाम किया था माँ को बार बार गंगाजल से पैर धोते देखकर योगिन योगीन माँ ने कहा माँ यह क्या कर रही हो सर्दी लग जाएगी माँ ने कहा योगीन क्या बताऊँ कोई कोई प्रणाम करता है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 किसी किसी के प्रणाम करने पर ऐसा लगता है मानो बर्रे ने डंक मारा हो मैं किसी से कुछ कहती नहीं यह बात कहकर माँ स्नेह भरी दृष्टि से निहार कर बोली पर बेटा यह तुम लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ मैंने कहा माँ डर लगता है तुम जैसी माँ को पाकर भी मानो लगता है कि कुछ नहीं हुआ माँ डर क्या है बेटा हमेशा यह जानना कि ठाकुर तुम्हारे साथ है मैं हूँ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 उनके चित्र से एक ज्योति निकलकर कर नैवेद्य पर पड़ रही है इसलिए मैंने माँ से पूछा माँ मैंने जो देखा है क्या वह मेरे मन का भ्रम है या सत्य है यदि भ्रम है तो जिससे मेरा सिर ठंडा हो वही कर दो माँ थोड़ा सोच कर बोली नहीं बेटा वह सब ठीक है मैं क्या तुम जानती हो कि मैंने क्या देखा है माँ हाँ मैं ठाकुर को और तुमको जो भोग देता हूँ